नोन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नीती तमस्त मिषा वह ओ शांति शांति शांति, शांति विधान दर्शन की सितरवी कक्षा विधान दर्शन के तृतीय अध्याय के तृतीय पाठ को कलम ने प्रारंभ किया था उसे पिछली कक्षा में भी थोड़ा पहला सूत्र हमने देखा था तो तृतीय अध्याय के प्रारंभ में उपासना का विषय प्रारंभ किया गया उपास्य कौन है और जो उपासना में भेद देखा जाता है भिन्न भिन्न चीजों का वहां जो वर्णन मिल रहे हैं उसमें वो तो सब भेद होते हुए भी वो एक ही है क्योंकि उसमें उपास्य एक ही है ब्रह्म एक ही है और उपसंहार उनका वही है उसका फल भी वही बताया गया है इन सब कारणों से और भी कई चीजें हैं जो आगे बताएंगे कि जहां जहा किसी को भेद दिखाई देता है कि ये तो भिन्नता है भिन्न प्रकार से कथन किया गया है, तो उसका यहाँ पर और आगे समाधान करेंगे दूसरा इन्होंने पांचवें सूत्र में जो हमने कल अंतिम देखा था उसमें उपसंहार की बात कही गई थी कि जो उपसंघार है वो क्यों उपसंहार कैसे कैसे होना चाहिए विधि शेष के समान क्यों होना चाहिए अर्थ के अभेद होने से प्रयोजन के समान होने से अभेद होने से जैसे विधि शेषों में मुख्य विधि और उससे संबंधित चीजें जहां वर्णित की गई है वो, वो सब जगह लागू हो जाती है सब जगह पहुंच जाती है इसलिए वो इन सभी उपासनाओं में पहुंच जाएंगे जहां कहीं कहीं किसी उपासना में उपासना के वर्णन में कुछ भिन्नता दिखाई दे रही है वो वहां के प्रसंग की विशेषता है लेकिन उसको हम दूसरी जगह भी ले सकते हैं यदि वहां वो उपयुक्त आ रही है कोई ऐसी बात है वो सब जगह ली जा सकती है सब जगह उसका प्रयोग किया जा सकता है तो पांचवें सूत्र तक पिछली कक्षा में हुआ था पिछले पार्ट में से किन्नी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी एक सौ चौरासी में पृष्ठ में तृतीय का जो पहला सूत्र है इसमें जो प्रतिज्ञा रखी है कि सर्व वेदांत प्रत्ययम चौदनाद्य विशेषा तो यहाँ पर भाष्य में जैसे इसकी व्याख्या की है उसके अनुसार इसका अर्थ है कि सभी वेदांतों से जिसकी प्रतीति अर्थात उपासना होती है ऐसा वो ब्रह्म है अर्थात सभी वेदांतों से सभी उपनिषदों से परमात्मा की ही उपासना का कथन किया गया है लेकिन फिर आगे जो दिखा रहे हैं कि उपासना में भेद तो उपास्य तो ब्रह्म ही है लेकिन उसके भिन्न भिन्न प्रकार से उपासना का कथन है तो ये जो पहला सूत्र है इसमें जो कहना चाह रहे हैं तो वो आगे जो बता रहे हैं कि एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न उपासना के भेद हैं तो इन दोनों में क्या तालमेल है स्वरूप में तो भेद है प्रक्रियाओं में भेद मिलेगा ये तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि पूर्व पक्षी जो वचन दे रहा है वो उपनिषदों के ही दे रहा है और वहां उस तरह के वर्णन हैं, लेकिन उसके बाद भी ये एक ही मान करके चल रहे, उसमें इनके अपने कारण हैं, क्योंकि ब्रह्म की ही उपासना सब जगह कही गई है चाहे आदित्य की, की जा रही हो चाहे चक्षुमय स्थित या हृदय प्रदेश में कहीं भी की जा रही हो तो ब्रह्म की ही उपासना है इस दृष्टि से एक ही मानते हैं फल की भी एक ही प्राप्ति हो रही है इसलिए इन सबको एक माना है पूर्व पक्षी और वो जितने भी प्रश्न जिज्ञासाएं के रूप में जिज्ञासाएं आएंगी उसमें यही है भेद भेद है, यहां ये भेद है, उससे वो बार बार भेद को प्रतिपादित करेगा और ये बार बार बताएंगे कि नहीं देखो यहाँ पर भी वो एक ही है यहाँ पर भी एक ही है इन भिन्नताओं के होते हुए भी एकत्व है तो यह पहले सूत्र में तो इन्होंने अपना एक सिद्धांत रूप प्रस्तुत कर दिया और फिर भेद वहाँ पर नीचे पूर्व पक्षी बता रहे हैं। जी आचार्य इसमें उपायों में तो भेद है ही ये, तो ये भी मान रहे हैं और पूर्व पक्षी ऐसा तो नहीं कह रहा है कि एक उपनिषद में ब्रह्म को उपास्य कहा है और दूसरे उपनिषद में और किसी को कहा है हुँ. वो वो भी ऐसा ही मान रहा है कि सभी उपनिषदों में ब्रह्म को ही उपास्य कहा है और सिद्धांति भी ऐसा ही मान रहा है हुँ. तो और ये मानते हुए जब वो भेद का कथन कर रहा है कि किसी उपनिषद में अलग ढंग से ब्रह्म के उपासना की कथा है और दूसरे में भिन्न ढंग से तो ये तो ऐसा ही है तो फिर इसमें कैसे मतलब आपस में तर्क वितर्क होंगे पूर्व पक्षी ऐसा नहीं मान रहा है वो ये भेद को देख करके भेद ही मान रहा है भिन्नताओं को देख करके इन उपासना का भेद मान रहा है उसने उसको प्रबल देख लिया है बोले कि देश के रहने वाले एक हैं या अलग अलग हैं? देश के रहने वालों में एक है या अनेक है ये इस आश्रम में रहने वाले एक हैं या अनेक हैं? भिन्न भिन्न है या है? है है? तो एक ही है संगठित है या विघटित है एक कहेगा कि भाई सबका लक्ष्य एक है इसलिए एक है और एक कहेगा देखो ये तो यहाँ खाता है ये यहाँ बैठता है ये यहाँ सोता है अलग अलग इनका सोना सबका अलग अलग है खाते अलग अलग है अलग अलग थालियों में खाते हैं इनकी पसंद अलग अलग है अलग अलग समय भिन्नता से सोते हैं रुचियां अलग अलग है तो अलग अलग है ये तो सारे वो भिन्नताएं हैं और भिन्नताओं हो के होते हुए वो उनमें भेद प्रतिपादित कर रहा है, ये तो अलग अलग है अर्थात इनमें सामंजस्य नहीं है उसका तात्पर्य वहां जाएगा सिद्धांति कह रहा है कि नहीं ये सब भिन्नताए होते हुए भी लक्ष्य इनके सबके एक है इसलिए एक ही है जो मनुष्य है सारे ये सब एक ही है वो एकत्व एक को देख रहे हैं जो चीजें हैं भिन्नताएं वो तो सामने दिख ही रही हैं, पर वो भेद को देख करके आ, अलग अलग मान रहा है ये सब अलग अलग उपासनाएं करते थे ये कहने कि नहीं ये एक ही है उसमें दृष्टिकोण में भेद है और पूर्व पक्षी थोड़ा तो इस बात को नजरअंदाज कर ही रहा है ना कि भाई वो तो केवल भेद देख के भेद बता रहे हैं ये तो सिद्धांत ही कह रहा है कि उपास्य एक ही है यहाँ पर उपसंहार एक ही है प्रयोजन एक ही है लक्ष्य की प्राप्ति एक ही है ये तो सिद्धांत ही कह रहा है ना इसको नजरंदाज करके प्रश्न कर रहे। हुँ। हुँ। जी 185 में में तीसरे सूत्र के भाष्य की नीचे से तीसरी पंक्ति इसमें जो लिखा है कि सप्त शतौदन पर्यंता आठर वणिका नाम एवं नियम्यं तो ये शौर्यादी से लेकर के शतौदन पर्यंत तो ये क्या चीज है ये तो कर्मकांड का विषय है वैसे ये तो नाम केवल यहाँ पर दिए हैं ऐसे अथर्वेद की शाखा में इसमें मुंडक वाले इनमें उन शास्त्रों में वर्णन होने होने चाहिए इनके ब्राह्मण ग्रंथों में आ, ये कौन कौन से हैं ये तो अभी पता नहीं लेकिन बस जैसा शीर्षक इन्होंने दे रखा है प्रतीक रूप में सवाहा सप्त सौर्यादय शतउदन पर्यंत सात है, है सौर्यादि सौर्य सो, उसमें आदि में है और शतउदन उसके सबसे अंत में है ये कुछ साथ होंगे परिगणना की गई है केवल तो यहां तो केवल हमें उदाहरण देखना है बाकी तो वो क्या प्रक्रिया है और उसके बारे में तो कुछ अभी कुछ छेड़ नहीं रहे हैं उदाहरण दे दिया है केवल हम हाँ। तो इतना ही है। ठीक है और किसी को पूछना तो अभी तक के वर्णन से ये प्रतीत हो रहा है कि उपासनाएं तो एक ही है और वैसे हम देखते हैं तो भिन्न भिन्न हो रही है और हमारे मन में आशंकाएं आती रहती हैं धातुकों के मन में कि जो बताया गया वैसा तो कर नहीं पा रहे हैं। हम इसमें कुछ अपना जोड़ दिया है बोले तो मैंने तो ये कर लिया ये कर लिया तो क्या मेरी उपासना नहीं हो रही है क्या मैं उपासना ठीक कर रहा हूं मेरा इसमें मन नहीं लगता है मेरा तो इसी में मन लगता है इत्यादि व्यापक समस्या व्यापक प्रश्न उठते हैं ये तो इनसे हम उस समाधानों को ले सकते हैं उनसे कोई अगर ऐसा प्रश्न करे कि जी मेरे तो मंत्र ये है मेरे को तो ये मंत्र प्रिय लगता है मेरे को तो ये नाम अच्छा लगता है कोई बात नहीं उपास्य तो वही है उस तरह से कर लीजिए ये नहीं उस तरह से कर लीजिए अब उसको एक और उदाहरण से समझ लीजिए व्यायाम व्यायाम की सबकी अलग अलग प्रक्रिया कोई कोष पसंद करता है कोई किसी को पसंद करता है कोई खेल पसंद करता है और खेल में भी भिन्न भिन्न और व्यायाम के भी तरीके अलग हैं दौड़ना है, है साइकिल चलाना है तैरना है दंड बैठक लगाना है कुश्ती करना है वेट लिफ्टिंग करना है बहुत तरीके की चीजें हो सकती तो मुख्य प्रयोजन वहां पर क्या है कोई विशेष प्रकार का व्यायाम करना ही है विशेष होगा अगर लक्ष्य स्वास्थ्य है रोग निवृत्ति है इत्यादि बल है इतना ही है सामान्य नियम जो है सामान्य जो सबका रहता है तो कुछ अलग अलग कह सकते हैं ये तो अलग व्यायाम करते हैं ये तो अलग करते हैं, वो अलग करते हैं भाई, मेरे को इसमें मन नहीं लगता है मेरे को तो ये ठीक लगता है ठीक है वो कर लो क्या बात है कर तो रहा है व्यायाम व्यायाम तो कर रहा है कोई बात नहीं बोले तो नहीं जी वो तो ऐसा करते थे और हमको सिखाया तो ऐसा गया था लेकिन अब मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ और वो ज्यादा अनुसार में चलने वाले होते हैं वो कहते हैं जो उन्होंने ये ये ये ये बताया था इतनी बार ये ये ये ये बताया तो और मैं वैसा कर नहीं पा रहा हूँ वो उसी में ही चिंता में घुलता रहता है कि ये तो मैं वैसा तो कर ही नहीं पा रहा हूं बिल्कुल वैसा तो कर ही नहीं सकते बोले तो वहां जो कमरा था उसमें इधर खिड़की थी <laughs> <laughs> मेरे, <laughs> मेरे यहां पर है मेरे यहां पर तो इस तरफ खिड़की है तो बात बनी भी उसमें वहां से सूर्योदय होता था उस खिड़की से तो कोई बात नहीं ये कोई ज्यादा बात नहीं है वो पहले मंजिल पे था ये जमीन पे है ये कहीं पर भी है मूलभूत बातें समान होनी चाहिए वो व्यायाम के लिए है उसको कुछ चिंता की बात नहीं है ठीक है कोई उस तरह से कर रहा है तो उसको वो गुण कुछ अधिक मिल जाएंगे वेट कर रहा है तो उसको कुछ वो मिल जाएंगे तैर रहा है तो उसको कुछ छोड़ लेकिन कुल मिला एक सामान्य व्यायाम तो सबका हो रहा है पूरे शरीर की मांसपेशियां हो रही हैं, भूख अच्छी लगेगी नींद अच्छी आएगी मस्तिष्क अच्छा रहेगा ये जो एक सामान्य लाभ है वो तो सबको समान ही होंगे बाकी थोड़ी थोड़ी भिन्नता तो होनी है बस ऐसा ही उपासना के लिए तो देखिए और कुछ बातें रख रहे हैं ये एक पृष्ठ पर छठा सूत्र एक एक सौ वे पृष्ठ पर छठा सूत्र तो आशंका निवार्य थे अब आशंका का निवारण एक और का कर रहे हैं। पीछे भी जो किया था उसी का निवारण कर रहे हैं। उसी तरह से। अब जो भाष्य अभी हमें को मिल रहा है इसमें पहले इन्होंने विवेचना कर दी है शंकर भाष्य की और इस सूत्र का अर्थ नीचे किया है तो हिंदी वाले में तो इन्होंने सूत्र का अर्थ पहले ले लिया है और फिर विवेचना की और हमेशा ऐसे ही करते हैं ये विवेचना को बाद में करते हैं पहले सूत्रों और उसका अभिप्राय प्रकट कर देते हैं आप तो जैसा लिखा है वैसा पढ़ लेते शंकराचार्य भिन्न भिन्न उदाहरण कल्पिता प्रसंगता उपसंगार और प्रसंग लीजिए तो कहना चाह रहे हैं कि इसमें इस सूत्र के भाष्य में शंकराचार्य और अन्य भाष्यकारों ने भी अनेक अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए शास्त्र के वचन प्रस्तुत किए किस आधार पे? उपसंग जो ऐसे सूत्र ऐसे वाक्य उदाहरण प्रस्तुत किए जो उपसंगार के प्रसंग से बाहर हैं, बाहर के हैं ऐसे ऐसे यहाँ वाक्य कल्पित कर लिए पीछे पांचवें सूत्र में देखियो उपसंहार लिखा हुआ था उपसंहारो अर्थ अभेदार्थ उस उपसंहार के को लेकर के कह रहे हैं उपसंहार चल रहा है यहाँ भी उपसंहार जैसा ही वर्णन करेंगे तो वहां उन्होंने अनेक अनेक कल्पित कर लिए हैं परंतु सूत्र न उदाहरण अपेक्षित सूत्र को उन उदाहरणों की वाक्यों की उनकी आवश्यकता ही नहीं है अस्ति ही उपसंघार विषये परिभाषा रूपम सूत्र ये जो सूत्र है ये उपसंघार के विषय में परिभाषा रूप के रूप में है सूत्र मतलब ये छठा सूत्र सूत्र के बाद में पूर्ण विराम लगा लीजिये नहीं तो उसके आगे एक सूत्र और लिखा हुआ है उपसंगार पिछला उससे इसका जुड़ जाएगा। हिंदी में उन्होंने ऐसा ही किया है है सूत्र के बाद पूर्ण विराम कर लिया तो उपसंगार के विषय में ये परिभाषा सूत्र है आगे उपसंगारो अर्थ अभेदात पूर्व सूत्र अवशेष और ये सूत्र पांच छठा उपसंगार अर्थभेदात भेदात अर्थात पांचवें सूत्र का इति पूर्व सूत्र अवशेष है उसका शेष भाग है यहाँ पर उसका शेष बचा हुआ भाग है क्यों आशंका इस में जो कुछ और आशंका है उसकी निवृत्ति के लिए उदाहरणानी तो स्वयं सूत्र किता आचार्य अग्रे आनंदादय प्रधान से सूत्रा आरभ्य आनंद आनंदादयो दीयंते इसके जो उदाहरण है वो तो सूत्रकार ने स्वयं आगे ग्यारहवा सूत्र आने वाला है जिसमें आनंद आदय आनंद आदि शब्द और उसके आगे भी बहुत सारे शब्दों का उल्लेख किया है उसके आधार पर वहां पर उदाहरण तो वही दिए हैं उन्होंने तो सूत्रकार ने ही आनंद आदि आनंद आदय प्रधान से इस सूत्र से लेकर के और आगे उदाहरण दिए है इसलिए यहां देने की आवश्यकता नहीं है ये तो एक परिभाषा सूत्र जैसा है एक मुख्य बात कह दी अब आगे उसका विस्तार होगा त्रुत्र पूर्व सूत्र अवशेषे परिभाषा रूपे सूत्रे किम इस पूर्व सूत्र के अवशेष में ये परिभाषा रूप जो सूत्र है इसमें क्या परिभाषित किया जा रहा है वो आप बता रहे रहे हैं हैं सूत्र का अर्थ कर रहे तो सूत्र का थोड़ा अन्वित किया इन्होंने शब्दात इति चेत अगर कोई कहे कि शब्द के कारण से यहाँ पर अन्यथात्व हो जाएगा भेद हो जाएगा यानी शब्द के शब्द के भेद के कारण से यहां पर भेद हो जाएगा उपासनाओं में ऐसा यदि कोई कहे तो तो कहते हैं अविशेषा नहीं उसमें अविशेष कुछ शब्दों का भेद दिखेगा लेकिन फिर भी वहां वो अविशेष देख करके एक ही मान रहे भेद दिखेगा लेकिन फिर भी अविशेष देख करके तो शब्दात अन्य था चेत उपसंहार विषय के संकेत उपसंहार के विषय में यदि किसी के द्वारा ये शंका हो यथक शब्द प्रयोगात तो उपास्यस्य प्रयोग से अन्य अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया इसलिए अन्य होना चाहिए, चाहिए। तरी तो उसका उत्तर है न अविशेषाथ न अन्यथात्व पृथक भवती पृथक यहाँ पर नहीं होता है कत अविशेषाथ को आगे खोल दिया है इन्होंने आशय सामान्यात् आशय मतलब उसका अभिप्राय समान होने के कारण से बाकी कोई बात नहीं अब थोड़ी थोड़ी सी भिन्नता के कारण से भेद देख लेते हैं जैसे बच्चों के सामने कुछ एक जैसी चीजें आ जाए उनके लेखनी आ जाए अंकनी आ जाए उसमें आजकल अलग अलग चित्र आ जाते हैं संचिकाएं हो अंदर से तो एक ही जैसी है लेकिन बाहर से कुछ कुछ कुछ कुछ चित्र उसमें अलग अलग आ जाते हैं थोड़ा थोड़ा सा भेद हो जाता है वो तो होता ही है और बच्चों के सामने तो बर्तन भी रखो तो थोड़ा भी भेद हो जाए तो वो उसको लगता क्यों नहीं मेरे को ये बर्तन चाहिए मेरे को ऐसा क्यों दे दिया दूसरे को ऐसा क्यों दे दिया वो छोटी छोटी बातों में भी भेद भाई बर्तन थोड़े से भेद है खाना तो वही आने वाला है खाना तो एक जैसा ही मिलने वाला है उसमें क्या भेद है लेकिन वो बच्चों को वही चीजें बहुत लगने लगती है और कुछ नहीं तो बैठने के आसन पर ही लड़ पड़ते हो खाना वही आने वाला है बर्तन भी वही आने वाले है अरे बोले नहीं इस आसन पर मैं बैठूंगा छोटी तो छोटी चीजों के ऊपर करते हैं तो वो बच्चों की तरह से भेद देख लेते हैं और जो जानकार व्यक्ति है वो कहेगा कि उसमें क्या फर्क पड़ता है एक दिन अभी कहीं एक जगह थे यज्ञ हो रहा था तो यज्ञ से पहले तैयारी कर रहे थे तो मैं सामग्री डाल रहा था पात्रों में अब तो घरों में होते हैं एक जैसे तो होते नहीं है वो छोटे बड़े होते हैं तो एक थाली एक बड़ा था एक छोटा था तो बड़े लोग भी कई बार हंसी मजाक करते रहते हैं ना तो बच्चों जैसी घटनाएं बच्चों जैसे व्यवहार करने लगते हैं तो मेरे को कहने लगे मैंने जो आया लेकर के देता गया एक एक को तो एक जने बोले की आचार्य आपने मेरे को छोटी तस्त्री में दिया है <laughs> <laughs> बड़े सेवानिवृत्त है सब अच्छे खूब परमस किसी को बस मजाक करने का इन्ही चीजों में मजाक वो बचपना ला करके ही मजाक करते हैं तो बोले आचार्य जी आपने मेरे को छोटी में दे दिया तो मैंने उसी समय मेरे पास दूसरी बड़ी रखी थी वो उधर सरका दी और उसको इधर रख लिया तो बच्चे भी ऐसे ही करते अभी इसमें क्या फर्क पड़ गया ये बड़ी थी ये छोटी थी सामग्री तो सामग्री है और आ होती है सामग्री की कोई कमी नहीं है जितनी आवश्यकता होगी सामग्री आ जाएगी पर देखने वाला उसमें भेद देख सकता है कि ये तो ये ऐसा है ये तो ऐसा है कुछ उस तरह की बात है यहाँ पर तो ये सिद्धांतकार जो बोल रहे हैं वो एक समझदार की तरह से बोल रहे ऐसा कर लो ये कर लो एक ही बात है तो कही जा रही है ये। के थोड़े से भेद से आप इसको भेद क्यों समझ रहे हो एक ही बात है क्योंकि तो कहा अविशेषा तो शब्द के भेद होने पर भी वह मूल बात कहाष समान ही है सारी की सारी आगे उसमे फिर आशंका करके उसकी निवृत्ति करें पुनः अपराशंका निवृत्ति क्रिय दूसरे ढंग से कर रहा है वो तो सातवां सूत्र है नवाब प्रकरण भेदात परोवरीय स्वादिवत बोले प्रकरण के भेद से नहीं अगर कोई कहे कि प्रकरण के भेद से यहां पर भेद है तो उससे भी नहीं है प्रकरण के भेद से भी भेद नहीं है यहाँ पर अलग अलग प्रसंग से शुरुआत करते हैं या फिर अलग अलग प्रकरण दिए हैं कोई यहां है कोई वहां है प्रकरण का भेद है इसलिए अलग अलग हैं ये एक ही शास्त्र में अलग अलग प्रकरण आ रहे हैं तो बोले ये अलग अलग प्रकार है न प्रकरण भेदा प्रकरण भेदाद व प्रकरण के भेद से भी ये भिन्न भिन्न नहीं है प्रकरण क्या है तो उसको खोला प्रकरणम आगे बोला क्रम प्रकरण का मतलब है उनका क्रम यानी क्रम क्रम के भेद से अथवा करके दूसरा अर्थ कर रहे क्रम स्याद, इस क्रम उपास्यस्य इति इस के के भेद से, के भेद से से उपक्रम उपासना का अन्यथात्व है। उपासनाएं हैं ऐसा कोई कल्पित करे तो तरही तदपिना तो वो भी ठीक नहीं है अब जैसे अपने वैदिक संध्या होती है उसमें दो तरह से होती है तो एक संस्कार विधि के अंदर गृहाश्रम प्रकरण में और एक वैसे हमारे को प्राप्त होती है नित्य का पंच महाज विधि में प्राप्त होती है तो उसमें उपस्थान मंत्रों के अंदर मंत्रों का भी एक मंत्र का भी भेद है और उसमें क्रमों का भी भेद है और छोटे मोटे और भी भेद है कि कहीं गायत्री को लिखा है कहीं शन्नो देवी को उस जगह भी लिखा हुआ है दोबारा भी किया हुआ है ये थोड़े से भेद वहां पर है जब गुरुकुल छज्जर गए थे तो वहां पर दूसरे तरह के से होती है संध्या वो वही जातवेद से सुनवा मोम मराती है तो ये मंत्र भी बोला जाता है वहां पर और क्रम जैसा है वो उसी तरह से ही करते हैं वो भेद है जब अपने यहाँ यही बहुत चर्चा चल रही चलती रहती है गोष्ठी में भी विषय जब रख रहे थे संध्या के ऊपर बोले गोष्ठी रखे तो ये प्रश्न बार बार आ रहा था कि जी उसकी तो वो संध्या करनी चाहिए ये, ये संध्या करनी चाहिए दोनों में से कौन सी अब चूंकि दोनों महर्षि के प्रतिबादित है किसको करें तो ऐसे स्थलों पर इन्हीं आधारों पर निर्णय होता है कि भी लक्ष्य एक ही है सारी प्रक्रिया एक ही है ये थोड़ा सा भेद हो गया तो उससे क्या अंतर पड़ रहा है और एक ही ऋषि के द्वारा लिखी गई है उसने प्रतिपादित किए बोले नहीं ये जो बाद वाली लिखी हुई है ना ये ठीक है क्यों बाद वाली क्योंकि अगर पहले वाली ही ठीक होती तो परिवर्तन क्यों करता हूं? लिखने वाला परिवर्तन क्या करता है उसने परिवर्तन किया है वो बाद में किया है तो मतलब बाद में तो थोड़ा समझदार अधिक होता है ना समय के साथ समझदार होता है परिपक्व होता है तो कुछ उसमें उन्होंने दोष देखा होगा कि तो बाद वाला क्या है तो कौन सा प्रमाणिक माना जाएगा बादला लेटेस्ट जो होता है आजकल भी जो चीजें आती है ये परिवर्तित है बाद वाला जो है वो सबसे अधिक प्रमाणिक माना जाता है इस तरह से और किसी भी लेखक का भाई ये किया है तो मतलब संशोधन किया है इसलिए वो सबसे अधिक प्रामाणिक होगा अब इसी पर चर्चा चलती रहती है बहुत सारी और यही एक विचार का या विवाद का विषय बन जाता है कि कौन सा करें कौन सा नहीं करें अब ठीक है आप संध्या अच्छी तरह कर लेते हैं दोनों में से किसी से भी कर रहे हैं लेकिन अच्छी तरह से कर लेते हैं तो फिर क्या बात है कैसे भी कर लो तो प्रक्रम के भेद से प्रक्रिया के भेद से उपासना का भिन्नतात्व तो है ऐसा अगर कोई कल्पित करे तो ऐसा कोई दोष दे तो तरी तदपिना वो भी ठीक नहीं है क्यों नहीं है कुत अविशेषा विशेषता क्या है अविशेष दोनों समान ही है, समा है पर जो विशेषता दिखाने वाले हैं वो छोटी छोटी भिन्नताएं दिखाएंगे अविशेषात इसमें कोई विशेष नहीं है पूर्व प्रकृति हे तो हो जो पीछे वाले सूत्र में हेतु दिया गया था अविशेषात जो छठे सूत्र के अंत में था बोले वही हेतु यहाँ पर भी लगेगा अनुवृत्ति आ रही है तत्र आशय सामान्यतः आशय अभिप्राय के समान होने से कोई भेद नहीं ना शब्द भेदात अन्यथात्वम शब्द के भेद से भिन्नता नहीं होती ये बात मानी तो बोले तरी किम अन्यथात्व से स्थानमच यहाँ भिन्नता का, का कारण क्या है किस आधार पर आप भिन्नता कर रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दे रहे हैं प्रकरण के भेद से हो रहा है तो लेकिन उदाहरण दिया परोवरीयदिवत परोवरीय पर और अवर का भाव पर मतलब तो परे और अवर मतलब नीचे मतलब तो इधर से इधर से इधर और उधर से उधर इस छोर और उस छोर ऐसे जो हम कहते हैं और छोर इधर से उधर पूरा एक तरह से पूरे काभिप्राय है परोवरीयदी कुछ शब्द वहां पर पढ़े गए हैं उसके आधार पर यह निर्णय होगा उसके आधार पर भेद पता लगता है जो भेद के लेकिन भेद होते हुए भी वहां पर समानता देखी जाती है तो यथा परोवरी धर्म अल्प विराम लगा लीजिए जैसे परोवरियवादी धर्म अब जो यहाँ का भाष्य है थोड़ा संगति लगाने की बात है अविशेषम अंतरेणा अविशेष के बिना ये इन्होंने जोड़ा अविशेषम अंतरेणा सूत्र में पीछे से जो अनुवृत्ति लिया था अविशेषात था अविशेष होने से लेकिन यहां इन्होंने क्या कर दिया अविशेषम अंतरे इसके लिए वो आगे लिखते हैं कि है, विपरीत करके बोल रहे हैं इसको तो की जगह पे, मतलब तो समान होने से और अविशेषम अंतरे मतलब समानता न होने से भेद होने से तो भेद तो क्या होगा ये परोवरिष्ठ आदि शब्दों में भेद होगा यदि अविशेषात इसको हेतु वही लेंगे तो समानता होने से तो समानता किस में होगी वो बताएंगे तो अविशेषम अंतरेणा अब इसको दूसरे ढंग से भी लेते हैं अविशेषम अंतरेणा विशेषता के रहित होने से वो जो शब्द पढ़े गए हैं वहां पर उसमें अलग अलग विशेषण नहीं जोड़े गए हैं तो सामान्य बस एक जैसा कथन कर दिया गया इस कारण से भी अगर एक ही शब्द के आगे विशेषण लग जाए तब तो वो शब्द भिन्न भिन्न अर्थ दे राम के आगे अगर परशु लग जाए तो परशुराम अब राम अलग अर्थ दे देगा राम के आगे यदि बल लग जाए बलराम तो अब ये भिन्न अर्थ दे देगा दे और राम लक्ष्मण होगा या दशरथ के पुत्र राम होगा तो भिन्न अर्थ दे देगा लेकिन वहां वो शब्द पढ़े गए हैं वो बिना विशेषण वाले पढ़े गए हैं विशेषण अंतरेणा यानी समान विशेषता के रहित भिन्न अर्थ हो गया ना इसका एक तो है अविशेषम अंतरेणा अविशेष मतलब सामान्य समान हो गया विशेष मतलब तो भिन्न और अविशेष मतलब समान और अंतरेण जब हम करेंगे तो समानता के बिना मतलब तो विशेषता होने से समानता नहीं यानी विशेषता होने से ये तो विशेषता परकर्थ हो गया अब इसको दूसरे ढंग से देख रहे हैं जैसा कि यहां ये करना चाह रहे विशेषण विशेषण मतलब जो विशेषता होती है तो फिर भी वही दिक्कत आएगी अविशेषम अंतरे विशेषण रहित होने पर ऐसा तात्पर्य लिया जाता है। विशेषण रहित होने पर शब्द में भेद है यहां पर। तो हालांकि तो आगे देखिए इसी को खोलते हैं ये शब्द प्रकरण कत्व चापी अन्य था भजते शब्द के एक होने पर भी और प्रकरण के एक होने पर भी वो अन्य था को प्राप्त होते हैं अब इसको होना यह चाहिए मेरे को यह समझ में आता है कि अन्यथात्व को प्राप्त नहीं होते शब्द कत्व और होने होने पर पर भी वो वो को प्राप्त नहीं होते। कहना यह चाहते हैं कि अन्यथात्व नहीं है इस दृष्टि से लेकिन ये पृथ्वीधारण करके भिन्न करके ले रहे हैं। तो शब्दत्व और अर्थिकत्व होते हुए भी ये अन्यत्व को प्राप्त होते हैं किन के कारण से परोवरी के कारण से लेकिन वास्तव में वहां भिन्नतात्व को प्राप्त नहीं हो रहे ये केवल दिखा रहे हैं वैसा इसलिए वहां तो दर्शन योग में तो इसने भाग को ये खराब है भाष्य ठीक नहीं है वो हटा देते हैं उसको है। संगति नहीं लगती देखिए क्या कहते हैं उदाहरण से हम स्पष्ट कर, करेंगे आकाशो ही एवं एभ्यो जयान आकाश पारायणम आकाश ये छंदोग्य का वर्णन है आकाश का मतलब यहाँ पर है ब्रह्म परमात्मा आकाशो ही एभ्यो जायान आकाश इन सबसे बड़ा है आकाशः पारायणम आकाश ही परम गति है सबका आश्रय है स सरोवरी यान उदगीय ये कौन है ये परायन कौन है तो ये है उदगीत ये उदगीत शब्द को एक देखना है हम प्रकरण में दूसरा दिया इन्होंने छांदोग्य का ही भिन्न स्थल का है अथा चो अंतरादित्य हिरण्य पुरुषो ये जो आदित्य में स्वर्णमय पुरुष दिखाई दे रहा है चमकदार सोने जैसा दृश्य थे हिरण्य मश्रो हिरण्य के जिसकी दाड़ीमु बाल ये सब सोने जैसे चमकीले लग रहे हैं सुनहरे लग रहे हैं। ये कौन है उद्गीत है जब देखिये चांदोके का वो पहले वाला वचन था ये एक नौ का है और दूसरा वाला है ये एक छ का है ये दो अलग अलग प्रकरण हुए ग्रंथ तो एक ही है लेकिन प्रकरण अलग अलग हो गए तो नवा प्रकरण भेदात प्रकरण का भेद होते हुए भी यहाँ पर वास्तव में भेद नहीं है शब्द की दृष्टि से भिन्नता क्या दिखाई जा रही है एक तरफ परोवरीय शब्द है और एक तरफ हिरण्य हिरण्यकेशा हिण्य ये बताया जा रहा है दोनों को अलग अलग वर्णन किया जा रहा है भाष्य देखिए अत्र परोवरीय हिरण्य स्मश्रुत्व पृथक भ परोवरीयस्त तो और हिरण्य केशत्व का तो, तो हो ही रहा है भेद तो दिखाई दे रहा है है अब इनमें भिन्नता क्या देखी जाती परो तो परायणम परोवरीय ये परमात्मा की व्यापकता को बताते हुए उदगी और जो आदित्य में हिरण्य में पुरुष है हिरण्य शमश्र हिरण्य के यहाँ पर उसकी चेतनता को बताते हुए जैसे उसको पुरुष के रूप में परिकल्पना की कि जैसे कोई मनुष्य डाडीमूछ वाला होता है तो मतलब उससे चेतन चेतन कहा जा रहा है उसको चेतन के रूप में बताना चाह रहे हैं शरीर का स्वरूप बताना मुख्य नहीं है जैसे मनुष्य होते हैं डाढ़ीमूछ वाले ऐसे ही वो भी है यानी चेतन है इतना वहां प्रयोजन है तो एक जगह व्यापकता और एक जगह उसके चेतनत्व को बताया जा रहा है तो कहा अथवा अत्र च अरोवरी अल्प विनाशेषण और के बिना कत्ते शब्दक कोई आ, समान रूप से हो शब्द का एकत्व तो तो हो प्रकरण प्रकरण तो भी नी अत्र उपासना विज्ञान तो विशेषण से रहित अविशेषण के बिना यानी समान रूप से विशेषण से युक्त तो होते हुए शब्द का एकत्व तो हो और प्रकरण का एकत्व हो तो भी न यहाँ पर उपासना की एकता है और न उपास्य विज्ञान की एकता है ये कहने में प्रस्तुति ये है कि यहाँ पर उपास्य भी भिन्न है और उपासना की प्रक्रिया भी भिन्न है उपासना विज्ञान भी अलग अलग है लेकिन उसके लिए शब्द की एकता बता रहे शब्दों वचन यो उदगी प्रकरण एकमेव छांदोजग्य उपनिषदः प्रथमो अध्यायः तो वचन यहाँ पर है शब्द एक है दोनों ही वचनों के अंत में उदगीत शब्द आया है इसलिए शब्द का एकत्व बता रहे हैं और प्रकरण का एकत्व इसलिए बता रहे हैं क्योंकि छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के ही ये दोनों है तो शब्द का एकत्व है और प्रकरण का एकत्व है फिर भी ये होने पर यह है और ऐसे में ये परोवरीयदी शब्दों की भिन्नता देखी जा रही है तो भी ये प्रत्युदारण कह रहे हैं इसको प्रत्युदारण ही इदम अत्र जब सीधे संगति नहीं लगी तो इन्होंने कहा प्रत्युदारण रूप में हमने उल्टा लिखा है इसको ऐसे समझ सकते हैं प्रकरण एक है यानी प्रथम अध्याय के रूप में प्रकरण एक देखेंगे और उदगी शब्द एक है यदि दोनों की एकता देखनी है तो अगर इसको अलग अलग, अलग प्रकरण में करना हो तो भाई भले ही छांदो के उपनिषद है भले ही प्रथम अध्याय है लेकिन आगे इनका थोड़ा आगे पीछे तो है एक साथ तो है नहीं है तो चलो दोनों को एक भी मान लें तो एक होते हुए भी एक होने के कारण से अब भले ही परोवरीयस्व और हिरण्यश्रु की बात अलग अलग कही गई हो तो भी ये उपासना विधियां एक ही है लक्ष्य वही है ब्रह्म वही है उर्गीत शब्द आ गया है कोई व्यक्ति जो इनको भिन्न मानता है वो हिरण्यु वाला उदाहरण ले लेगा और परोवरीय वाला ले लेगा ये तो भिन्न-भिन्न प्रक्रियाएं हैं आपकी उपासना की तो उसको यही उत्तर दिया जाएगा देखो उदगीत शब्द दोनों जगह आया है और तात्पर्य भी वही है एक ही चीज है आगे इदम अपनी परिभाषा रूप में पूर्ववत पूर्वस्य अवशेषः अवशेष ये भी परिभाषा के रूप में है परिभाषा का मतलब ये होता है परिभाषा जो है वो बहुत जगह लग जाती है अनेक जगह लग जाती है सामान्य रूप से कथन होता है और वो बहुत जगह लग जाती है और जो विशेष सूत्र होते हैं उदाहरण सही दिए होते हैं वो उसी जगह पे लगते हैं हर जगह नहीं लग पाते तो इदम अपनी सूत्रम परिभाषा रूपम एवं पूर्ववत पूर्व से आगे शंकर भाष्य पूर्व सूत्र गेदात तो पूर्व सूत्र में जो शब्दात कहा गया था यानी छठे सूत्र में इस अर्थ इसका अर्थ उन्होंने क्या किया प्रक्रम भेदात प्रक्रम का भेद होने से शब्द से उन्होंने वहां पर ले लिया था प्रक्रम का भेद तथा अत्र सूत्रे प्रकरण भेदात इत्यापी प्रक्रम भेदात यहां भी प्रक्रम भेदात अर्थोविता अन्यार्थ दोष है समान अर्थ करने का दोष आ गया भाई जहां यहां प्रकरण भेदात लिखा हुआ था तो ठीक है प्रकरण या प्रक्रम आपने अर्थ कर दिया पीछे जो शब्दात कहा गया था तो वहां शब्द का भेद ही ले लेते वहां प्रक्रम भेद क्यों किया गया फिर तो एक ही बात हो जाएगी ऐसा ये उस भाष्य के ऊपर आक्षेप दे रहे हैं तो जब प्रकरण के भेद से भी भेद नहीं माना इन्होंने प्रकरण के भेद से भी भेद नहीं माना तो अब और दूसरे ढंग से कह रहा है पूर्व पक्षी कि देखो यहाँ कुछ और चीजों का भेद हो सकता है इन उपासनाओं में तो कह रहा है आठवें सूत्र की भूमिका में अस्तुत ही संज्ञा भेदात इति भेदात्व निवर्त्य तो संज्ञा के भेद से भी अन्य है भिन्नता है तो बोले उसका भी निवारण किया जाता है आठवा सूत्र संज्ञात उत्तम अस्तित तदपि अगर संजय के भेद से आप भेद मान रहे हो तो बोले इस विषय में तो कह दिया है हमने पहले क्योंकि तो पीछे जो हमारा प्रसंग आया था पहले अध्याय के दूसरे पाद का पहले अध्याय के दूसरे पाद में वहां पर इस तरह की चर्चा आई थी कि ये शब्द है ये शब्द है इससे किसकी उपासना इससे किसका ग्रहण करेंगे तो वहां उनका क्या निष्कर्ष था इन सब शब्दों से ब्रह्म का ग्रहण किया जाएगा तो कोई कहने लगे इन उपासना प्रकरणों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है या अग्नि की उपासना की जा रही है इसकी उपासना की जा रही है जो शब्दों का भेद है इससे उपासना में भेद है ऐसा कोई समझे बोले तो इसका उत्तर ये ठीक नहीं है ही चुके हैं नहीं, नहीं, शब, शब्दों का तात्पर्य परमात्मा ही है ब्रह्म ही है कैसे है वो वहां पर बताया गया आगे भिन्न भिन्न संज्ञातः फलू उपास्य भेदो भविष्य थी अलग अलग संज्ञाओं के कारण उपास्य का भेद हो जाएगा तद्भेदात् भेदात उपसंहार अन्य और जब उपास्य का भेद हो गया तो उपसार का भी भेद हम संगत लगाएंगे कि भाई ये अलग अलग ही उपसंहार हो रहा है तो उपसंगार भेदत्व सर अनिवार्यम इत छेद तो उपसंहार भी आपको भिन्न करना ही पड़ेगा पीछे उन्होंने क्या कहा था कि उपसंहार के कारण से सब एक ही हो जाएंगे अर्थ का भेद है ये कह रहे हैं कि नहीं संज्ञा के भेद से तो आपको उपसंहार का भी भेद करना पड़ेगा और उपसंकार का भेद है तो ये अलग अलग उपासनाएं हो जाएंगी तो तरी तत्तु उक्तम अस्थि पूर्वम एवं तो इस विषय में तो हम उत्तर दे ही चुके हैं पहले यहां केवल उसको स्मरण कराया जा रहा है अनुवाद की तरह से वहां विस्तार से वर्णन कर रखा है लेकिन जो ये प्रसंग चल रहा है तो उसको उत्तलित कर दिया जाता है ऐसे तो पुस्तकों के अंदर भी होता है तो पहले वाला सूत्र है प्रसिद्धोपद वैश्वानर वैश्वान शब्द ले लो वैश्वानर प्रभृतिर भिन्न भिन्न संज्ञा भी लक्ष्यते हैं इन भिन्न भिन्न संज्ञाओं से वही एक लक्षित होता है वेदे अपनी उच्चते वेद के अंदर भी ये कहा गया है तो वेद के अंदर एक मंत्र दिया उस समय भी वहां पर दिया था इन्होंने इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहोरथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्वान वो जो इंद्र है मित्र है वरुण है अग्नि को इंद्र मित्र वरुण कहते हैं और ये कैसा है दिव्य है सुपर्ण है और गरुत्वान विशेषण दे दिए सुंदर है महत्वपूर्ण है अच्छा लगता है एकम सदिप्रा बहुधा विद्वानी भिन्न भिन्न प्रकार से कहते हैं है एक ही लेकिन अलग अलग नामों से पुकारते हैं अग्निम यम मातरिश्वाहु उस अग्नि को एकम उस, उस अग्नि को एक होते हुए भी मातरिश्वादी इन शब्दों से यम मातवा आदि शब्दों से कहा जाता है तो तदपि अत्र उपसंहार प्रकरणे तदपि प्रतिवेदांत प्रति प्रत्ययम ब्रह्म ही समानम उपास्यम सिद्ध तो यहाँ उपसंहार के प्रकरण में वह भी प्रति प्रत्यय ब्रह्म हर उपनिषद का जो ब्रह्म है वो समान ही उपास्य है वो भी इससे सिद्ध होता है ये वचन आप बहुत सुनते ही हो एक सद विप्रा बहुधा बदंती कहा बोला जाता है ये भारत में ज्यादा बोला जाता है और भारत की एक विशेषता मानी जाती है बहुत ज्यादा बोलते हैं वो प्राय बोलते रहते हैं और बहुत तो उसको प्रशंसा में बोलते है तो हमारे यहाँ तो ये परंपरा रही है तो भले ही अलग अलग शब्दों से कोई बोलते हैं लेकिन उपासना तो उसी की कर रहे हैं उसी ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं तो यदि लक्ष्य एक ही है उसका स्वरूप भावना एक ही है तो भले ही अलग अलग गुणों का वर्णन किया जा रहा हो तब तो ये ठीक है मात्र शब्द से भेद नहीं आएगा शब्द से उसके गुण विशेष का कथन होगा किसी शब्द से किसी गुण का किसी शब्द से किसी गुण का लेकिन कहा वही जा रहा है तो उसमें तो कोई दो बात नहीं है और इसका दूसरा अभिप्राय ये भी है कि वो परमात्मा है तो उसके गुणों का वर्णन बहुत तरह के शब्दों से किया जाता है अब का वर्णन कैसे करेंगे ये भी नाम है ये भी नाम है ये भी नाम है ये करके उसके गुणों का ही तो वर्णन करेंगे अब किसी एक व्यक्ति का वर्णन करने लगे हम तो बोले इसके बारे में बताओ तो क्या कहेंगे पहले तो नाम बोल देंगे कि भाई ये ये है और बताओ बोले अध्यापक है और बोलो भारतीय है और बोलो दयालु है और बोलो धार्मिक है और बोलो और बोलो सहयोगी हैं, और बोलो अरे समाजी हैं, और बोलो कुछ भी बोलते जाओगे ना युवा हैं, वृद्ध हैं, ऐसी विशेषता दे सकते हैं स्त्री हैं, पुरुष हैं, पढ़े लिखे हैं बिना पढ़े लिखे हैं धनवान हैं, निर्धन हैं, बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं ना एक ही व्यक्ति के लिए वो अलग अलग शब्द प्रयोग कर किए जा रहे हैं क्यों किए जा रहे हैं उसके गुणों को बताने के लिए उसके गुणों को बताने के लिए तो वो है एक ही लेकिन विप्र लोग उसको विभिन्न नामों से पुकारते हैं इसका क्या मतलब हुआ कि उसके विभिन्न गुणों का वर्णन करते हैं उसके बहुत सारे गुणों का वर्णन करते हैं क्योंकि विप्र लोग विद्वान लोग उसके बहुत से गुणों को जानते हैं अनेक ढंग से प्रयोग करते हैं एक औषधि उसको दसियों औषधियों में पचासों औषधियों में प्रयोग करते हैं बहुत प्रकार से प्रयोग करते हैं कि एक ही औषधि को बीसियों रोगों में प्रयोग कर रहे और कई कई तो हर रोग में करते हैं प्रयोग रुचि हो जाती है ना अलग अलग चिकित्सकों को वो जिसको देखो उस रोग में उसको जरूर देगा उसको इतना जम जाता है वो उसके बिना वो बात ही नहीं करता है दूसरे उसको नहीं देंगे दूसरे अपनी कुछ लेकर के देंगे ऐसे अपना अपना बन जाता है लेकिन एक को बहुत तरह से कहा जा सकता है तो जो जानकार लोग हैं वो एक वस्तु को बहुत कुछ कह सकते हैं ना एक कंप्यूटर है हम सामान्य व्यक्ति जब हम लोग कंप्यूटर देखते हैं करते हैं तो उसमें थोड़ी सी चीजों का काम लेते हैं हम तो वो खरीदा जो जा सकता है उसमें इतने प्रयोग हो सकते हैं उसके इतने प्रयोग हैं विविध एप्लीकेशन बहुत हैं क्या क्या किया जा सकता है उसमें हमें पता ही नहीं है और जितने सॉफ्टवेयर डले हुए हैं उनका ही नहीं पता और जिस जिस उसमें से किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी कर रहे हैं तो उसके क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या क्रिया है वो हमें पता ही नहीं है इससे ये भी हो सकता है इससे ये भी हो सकता है इससे ये भी हो सकता है पता ही नहीं है हमें लेकिन विद्वान लोग हैं वो बता देंगे अच्छा इसमें ये भी होता है इसमें ये भी होता है इसमें ये भी होता है ये भी चीजें होती हैं वही एक है तो एकम सद विप्राय बहुदाह बदंती इसका एक अभिप्राय है क्या है? तो है एक लेकिन उसको विविध नामों से पुकारते हैं। किस दृष्टि से एक ही व्यक्ति एक को विविध नामों से पुकार रहा है व्यक्ति एक ही है भिन्न भी व्यक्ति हैं तो वो भी एक एक व्यक्ति अनेक अनेक नामों से ये व्यक्ति भी इन अनेक नामों के से पुकार रहा है ये व्यक्ति भी उन अनेक नामों से पुकार रहे है। <clears throat> क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें इतने इतने गुण हैं इस व्यक्ति में इतने इतने गुण हैं परमात्मा में इतने इतने गुण है वो विभिन्न प्रकार से उपासना करते हैं वो एक ही से नहीं करते एक ही गुण नहीं जानते हैं वो एक जो प्रचलित अर्थ है क्या कि यह व्यक्ति इस नाम से पुकारता है ये व्यक्ति इस नाम से पुकारता है ये व्यक्ति इस नाम से पुकारता है एक सद विप्रा बहुधा बदंती विप्र लोग जो हैं, तो कोई विप्र, है, कोई विप्र इस नाम से पुकारता है कोई विप्र इस नाम से पुकारता है कोई विप्र इस नाम से पुकारता है ऐसे अलग अलग करते हैं दोनों दौन, तरह से इसकी व्याख्या हो जाती है तो इसमें यदि लक्ष्य एक है स्वरूप एक है तब तो ये घट जाता है ये जितने नाम बोले गए ये उसी सृष्टि रचयिता के सृष्टि पालनकर्ता के सर्वव्यापक निराकार परमात्मा के नाम हैं उस दृष्टि से तो कोई भेद नहीं है लेकिन जहां उसमें भेद हो जाए उसके स्वरूप में भेद हो जाए तो अब तो फिर वो एक नहीं रहा वो मिश्रण ऐसा हो गया कि कुछ गुण तो समान रहते हैं सभी मानते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा है और कुछ गुणों में भिन्नता कर दी अब क्या माने कि ये उसी को पुकार रहे हैं दूसरे को पुकार रहे हैं तो यदि अंदर से स्वरूप एक जैसा है तो भिन्न भिन्न नामों से भी पुकारा जाए तो कोई आपत्ति नहीं है किया जा सकता है पर संपूर्ण प्राचीन शास्त्रों में जप आदि की दृष्टि से तो ओम को ही मुख्य माना गया है लेकिन उसका वर्णन करते हैं बहुधा बदंती उसके बारे में बहुत तरह से बहुत शब्दों के माध्यम से बताते हैं बहुत शब्दों के माध्यम से उसको बताते हैं कि ये भी उसका नाम है ये भी उसका नाम है सौ सौ से अधिक या और भी कितने भी नाम कर सकते हैं कि परमात्मा के इतने नाम है में इतने कहे गए हैं। और भी मत संप्रदायों में अनेक नाम जाते हैं। तो संख्या है कुछ विष्णु सहस्र नाम हो गया और मुस्लिमों में भी शायद निन्यानवे या कितने संख्या है रहमान रहीम ऐसे ऐसे वहां पर अब्दुल्ला रहमान रहीम ऐसे बहुत सारे शब्द किए हैं उन्होंने अलग अलग गुणों को बताने के लिए कि दयालु है ये है ये है इसके लिए बहुत सारे नाम उसके रखे गए तो उसकी गुणवत्ता को बताने के लिए तो ऐसे यहां पर इन्होंने किया तो कह कि अगर कहीं किसी उपासना में ये शब्द प्रयोग कर लिया किसी उपासना ने इस शब्द का प्रयोग कर लिया इस शब्द को कहकर के उपासना का कथन किया तो उसे उपासना में भेद नहीं माना जाएगा ये इन शास्त्रों की दृष्टि से है यहाँ पर भेद नहीं माना जाएगा ये शब्द भेद है केवल उपासना तो एक ही है तो संज्ञा तस्चेत तदुक्तम अस्तित्व तदपि इस विषय में पहले बताई चुके हैं आगे देखिए और अब वो कह रहे हैं कि इसमें सामंजस्य कैसे बैठाएंगे आप ये कुछ कर रहा है ये कुछ कर रहा है वो सूर्य में उपासना कर रहा है वो यहाँ पर वायु में कर रहा है और ये कोई मनुष्य में कर रहा है कोई हृदय में कर रहा है लोक में कर रहा है तो ये जो अलग अलग जगह कर रहा है तो इनमें परस्पर सामंजस्य क्या है उसका उत्तर दिया है नवा सूत्र है व्याप्त उस परमात्मा के व्याप्त होने के कारण सब जगह व्याप्त होने के कारण से इसमें सामंजस्य बैठ जाएगा कोई वहां कर रहा है तो वहां भी वही है यहां कर रहा है तो यहां भी वही है वो तो सब जगह व्यापक है कहीं भी कर लो व्यापक होने से कोई भेद नहीं होता है अब आजकल पैसे निकालने के लिए यंत्र लगे हुए हैं एटीएम मशीने तो हमारा मेरे बैंक का खाता तो इसमें है वो एक जमाना था कि वहीं से लेते थे और वहीं जमा कराते थे इधर उधर होता ही नहीं था अब क्या है वे आप कहीं से भी ले लो उसे क्या फर्क पड़ रहा है यहां से लिया वहां से लिया एक ही बात है कहीं से भी ले लो व्याप्ति के कारण जितना व्यापक हो जाएगा वो एक ही जैसा है आगे अथच यंचित अन्यत अन्य अन्य उपास्य से कि और जो कुछ भी उपास्य का अन्यथात्व प्रतीत होता है कुछ अन्य अन्यथात्व भिन्नता प्रतीत होती है कुछ चीजें तो इन्होंने बताई संज्ञा है प्रकरण है शब्द है ये सब जो उपसंहार है ये कुछ जो भेद बताएं बोले इसके अलावा और भी कुछ भेद आपको लगता हो तो तत्सर्व स्थान तो अपनी न शंका योग्यम वो सब स्थान से भी न तत्सर्वम स्थान तो भी शंका बिल्कुल भी उसमें शंका नहीं करनी चाहिए कुतः व्याप्ते गुणवत्मात्मा व्याप्ति उसको खोल दिया व्याप्ति गुण वाले परमात्मा के होने से समंजसम युक्तम समुचितम एव संगति लग जाती है भिन्न भिन्न स्थान उपास्यत्व भिन्न भिन्न जगह पर भी उसका उपास्यत्व कहीं भी कर लो व्यापक सा परमात्मा खुलो उच्चते है परमात्मा की व्यापकता से को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे प्रमाण इन्होंने दे दिए प्रसंग व्यापकता का है तो शास्त्र की पुष्टि केवल कर रहे विषय तो इतना ही है कि परमात्मा सर्वव्यापक है इसलिए इधर करे चाहे उधर करे एक ही बात है कहीं भी कर लो हालांकि अन्य चीजों का असर पड़ता है उपासना में कई बार वातावरण आदि का लेकिन अगर अंदर से ठीक है तो वो कहीं भी बैठ के उपासना कर सकता है नहीं तो कितने जने यू कहते हैं नही जी मेरी यहाँ इस जगह पे बैठने पर उपासना अच्छी होती है इस कमरे में अच्छी होती है इस स्थान पर बैठने से होती है इस आसन पर बैठने से अच्छी होती है थोड़ा बहुत उसका हो, जो प्रभाव वो हो सकता है और कई जने किसी स्थान विशेष के लिए इधर उधर जहां जाते हैं वहां पर कि बोले यहाँ मेरी उपासना अच्छी होती है यही पर ही आऊंगा मैं उसने भावना बना रखी है वैसे स्थान का कोई छोटा मोटा प्रभाव होगा तो होगा लेकिन चूंकि परमात्मा सब जगह है और उपासना हमें अंदर से करनी है तो कहीं भी बैठ करके कर लो इसमें क्या अंतर आना है तो परमात्मा की सर्वव्यापकता के लिए प्रमाण दे रहे हैं। अव्यक्ता तू पुरुषः परो व्यापको अलिंग एवच कठोपनिषद का अव्यक्त से पुरुषः पर पुरुष परे है अव्यक्त का मतलब है मूल प्रकृति उससे भी ये परे है इससे भी बड़ा है सूक्ष्म है व्यापक, व्यापक है, व्यापक है फैला हुआ है और ये पुरुष अलिंगा एवच अलिंग है बिना कारण वाला है इसका कोई लक्षण नहीं है ये जो लक्षणों से बाहर प्रकृति की चीजें दिखाई दे जाती हैं, ऐसा कोई चिन्ह लक्षण उस परमात्मा का दिखाई नहीं देता इस दृष्टि से कहा अलिंग एवचन आगे कहते हैं तैत आरण्य का यंच जगत सर्व दृश्यते श्रूयते जो कुछ भी ये सारा जगत दिखाई देता है या दिखाई नहीं देता तो सुना सुना जाता है वो सारा का सारा अंतर अंतरबह नारायण स्थित अंदर और बाहर व्याप्त होकर के नारायण वो परमात्मा स्थित है सब जगह आगे यो विश्वम भुवनम आ विवेश का दिया यो विश्व भुवनम आ जो इस सारे भुवन में विशेष है प्रविष्ट किया हुआ है गया हुआ है प्रवेश करके होकर के वहां बैठा हुआ है स्थित है वेद में भी कहा विश्वानि विश्वानि भूतानि ऋग्वेद कि जिसमें विश्वानि भुवनानी ये सारे के सारे भुवन जितने भी लोक लोकर हैं ये सारे के सारे जिसमें स्थित है ठहरे हुए हैं विद्यमान है वो सारा का सारा परमात्मा तो यहां भी व्यापकता कही गई ईशावास्यम इधम सर्व ये परमात्मा उस ईश के द्वारा उस परमात्मा के द्वारा सर्वम परमात्मा के सब के द्वारा इन, ये सब व्याप्त है ये सारा का सारा तदित्थम तो स्थान भेदे नक्षिणी मूर्धनी तथा आदित्य दिवी च मनोवृत्ति तस्य तमत्म उपासना संभवती तो कहते हैं कि इस प्रकार से स्थान के भेद से भी हृदय हृदय में अक्षणी आंख में मूर्धनी मूर्धा में सिर में तथा आदित्य सूर्य में अथवा चवीलोक में मनोवृत्ति को लगा करके धारणा करके तमत्मा उपासना संभवती उस परमात्मा की उपासना संभव हो सकती है तो मन हमारा कहाँ टिके शरीर में कहा टिके बाहर टिके ये सब भी थोड़ा विचार का विषय रहता है नरुपासना के प्रसंग में, योग दर्शन में जैसा आए ये भी धारणा के कई स्थल हो सकते हैं उन धारणा के स्थलों में भी व्यक्ति के मन में आता है कि जी सबसे अच्छी धारणा कौन सी है कहाँ पर हम धारणा करें तो परमात्मा की दृष्टि से तो कोई भेद नहीं है कहीं पर भी एक जगह हम कर सकते हैं लेकिन अपने शरीर की अनुकूलता की दृष्टि से भिन्न भिन्न स्थान हो सकते हैं अलग अलग रुचि के अनुसार किस जिसका जहाँ अच्छा लगता है वहां लगा सकता है जिसको बाधा नहीं होती है वहां लगा सकता है किसी को कहीं पीड़ा दर्द होने लगता है तो वहां नहीं करना चाहिए दूसरी जगह बदल लो इतना ही है, अंतर। उसमें कोई नहीं वाला है। तो परमात्मा चूंकि सर्वव्यापक है इसलिए कहीं भी मन को रख करके और कहीं भी स्थित होकर के हम उपासना कर सकते हैं तो अब इसके आगे ये और कुछ शब्दों को लेकर के और इसकी चर्चा करेंगे आज वाले पार्ट में से कुछ किसी को पूछना है एक बात जरूर इन सबको पढ़ते पढ़ते मन में आएगी जो अनेक आग्रह रखने वालों के मन में रहती है कि नहीं बस उपासना तो ऐसे ही होनी चाहिए ऐसे ही होनी चाहिए उसका एकदम स्पष्ट हो जाता है कि बहुत तरह की उपासना पद्धतियां उस समय प्रचलित थी तभी ये चर्चा चली जा रही है जब ये कहा जा रहा है कि इन सब उपासनाओं ये एक ही है तो ये कथन कब कहना पड़ता है जब अनेक हों और फिर कहेंगे कि नहीं ये सब एक ही है तो ये कथन ही कब बनेगा प्रसंग ही कब उठेगा यदि किल बिल्कुल एक ही उपासना पद्धति होती सबकी बिल्कुल एक ही शैली होती तो इस प्रश्न को उठाने की आवश्यकता ही कहती वो तो एक तो एक ही है एक ही व्यक्ति है एक ही वस्तु है एक ही क्रिया है तो फिर भेद ही कहा था तो ये प्रसंग ही अपने आप में इस बात को सिद्ध कर देता है कि उपासना पद्धतियां तो बहुत थी और इसलिए मन में कोई संकोच भी नहीं होना चाहिए यदि हम कुछ थोड़ा भिन्न रूप से करते हैं अपनी रुचि के अनुसार से तो उसमें कोई संकोच नहीं है कोई बाधा नहीं है उसमें कोई निषेध नहीं होता है लेकिन मूल तत्व एक जैसे होने चाहिए प्रक्रिया वही होनी चाहिए उपास्य वही ब्रह्म होना चाहिए स्वरूप होना चाहिए लक्ष्य वही होना चाहिए बाकी भिन्न भिन्नता से कर सकते हैं। तो आपको कुछ पूछना है हाँ? ओ, जी ये तो स्पष्ट हुआ, उपासना पद्धतियों में भिन्नता हो सकती है परंतु उपास से देव ब्रह्म एक ही होना चाहिए तो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे ब्रह्म तो एक ही मान के कर रहे हैं परंतु उनका जो अभि जो अभिलक्षित जो ब्रह्म है भिन्न स्वरूप होते हुए भी हम ब्रह्म ही ही ही ही ब्रह्म ब्रह्म को हैं की उपासना करते हैं बोलते हैं क्या कितना सामंजस्य बैठता है तो थोड़ा ही मिलेगा थोड़ा ही सामंजस्य हुआ भी नाम एक हो गया और कुछ गुणधर्म एक हो गए लेकिन बाकी वो भिन्न मान रहे हैं विपरीत मान रहे हैं जितना विपरीत है भिन्न है उतने अंश में वो भिन्न माना जाएगा दोष माना जाएगा केवल करने की प्रक्रिया में भेद है कि हम किस किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसके गुण स्वरूप एक ही चीज होनी चाहिए तब तो एक ही उपासना होगी नहीं तो नहीं होगी तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं तो प्रणाम तो ओ, सभी को साधारण है ऑप्शन